ब्लॉग की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है झूठी शान एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले ढलवा चरागाहों में आता चरागाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे-मोटे जीव, कीट, पतंगे आदि मिलते, जिन्हें उल्लू अपना भोजन बनाता निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता उसे हंसों का तैरना उनका उड़ना मंत्र कर देता था। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है ये हंस। एकदम दूध सा सफेद गुलगुला शरीर सुराहीदार गर्दन सुंदर मुख और तेजस्वी उसकी बड़ी इच्छा होती कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए एक दिन, दिन उल्लू पानी पीने पानी के बहाने झील के किनारे, किनारे उगी हुई एक झाड़ी पर उतरा निकट ही एक, एक बहुत, बहुत शालीन व सौम्य हंस, हंस तैर रहा था हंस, हंस तैरता, तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया उल्लू ने बात करने का एक बहाना ढूंढ लिया वह बोला हंस जी आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लू बड़ी प्यास लग रही है मुझे हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला मित्र पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है उल्लू ने पानी पिया फिर सिर हिलाया जैसे उसे बहुत निराशा हुई हो हंस ने पूछा मित्र असंतुष्ट नजर आते हो क्या आप प्यास नहीं पूछी? उल्लू ने, ने कहा हे हंस पानी, पानी की प्यास, प्यास तो बुझ गई, पर आपकी आप बातों, बातों से मुझे, मुझे ऐसा, ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के, के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जगी है वह कैसे पूछेगी हंस मुस्कुराया और बोला मित्र आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं हम मिलकर बातें करेंगे इस प्रकार मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा इसके पश्चात हंस और उल्लू रोज मिलने लगे एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंस राज है अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने अपने मित्र को निमंत्रण देकर घर ले गया। वहां उसके शाही ठाट थे। खाने के लिए कमल और नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य पदार्थ थे उन लोगों को पता ही नहीं लगा बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए यह सब देखकर उल्लू तो दंग रह गया अब हंसराज उल्लू को रोज महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा रोज दावत होती। उल्लू को डर लगने लगा कि किसी दिन उसे साधारण उल्लू समझकर हंसराज उससे दोस्ती न तोड़ दे इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा राज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि वह हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक उपाय आया उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए फिर वह चला हंस के पास जब वह झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसिनियों के साथ जल में तैर रहा था उल्लू को देखते ही हंस बोला मित्र आप इस समय यहाँ उल्लू ने उत्तर दिया हाँ मित्र मैं आपको आज अपना घर दिखाने और अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ मुझे भी अपनी सेवा का मौका दो हंस ने टालना चाहा। मित्र, मित्र इतनी जल्दी क्या है फिर कभी चलेंगे लेकिन उल्लू, उल्लू नहीं माना उसने, उसने कहा आज तो, आप तो आपको लिए बिना जाऊंगा ही नहीं हंसराज को उल्लू, उल्लू के साथ जाना, जाना ही पड़ा पहाड़ की चूटी पर, पर बने, बने। किले की ओर इशारा करते हुए उल्लू उड़ते उड़ते बोला वो देखो वो है मेरा किला किले की ओर देखकर हंस बड़ा प्रभावित हुआ वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे उल्लू दुर्ग के सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था इसलिए ठीक समय पर हंसराज को अपने साथ ले आया था उल्लू बोला देखो मित्र आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करे गयी नित्य की तरह परेड शुरू हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस ने समझा सचमुच उसी, उसी के लिए यह सब हो रहा है अतः हंस ने गदगद होकर कहा धन्य हो मित्र आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हैं उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे और सैनिकों की परेड निकले उल्लू को पता था कि सैनिकों का यहाँ रोज का काम है दैनिक नियम है हंस को उल्लू ने फल अखरोट और बनफशा के फूल खिलाए, उनको वह पहले ही जमा कर चुका था भोजन का महत्व नहीं रह गया सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था हंस राज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था उधर सैनिक टुकड़ी को वहाँ से कूच करने के आदेश मिल चुके थे दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा मित्र देखो, देखो आपके, आपके सैनिक, सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना ही कहीं जा रहे हैं उल्लू हड़बड़ाकर बोला किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा मित्र रुको मैं अभी उन्हें रोकता हूँ ऐसा कहकर वह घू करने लगा सैनिकों ने उल्लू का घुघाना सुना तो अब समझकर जाना स्थगित कर दिया दूसरे दिन फिर वही हुआ सैनिक जाने लगे तो उल्लू सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया एक सैनिक ने तीर छोड़ा तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा वह तीर खाकर नीचे गिरा और फड़फड़ा मर गया उल्लू उसकी लाश के पास शोभाकुल होकर विलाप करने लगा हाय हाय मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया धिकार है धिककार है मुझे उल्लू को आसपास की खबर से बेसुद होकर रोते देख कर एक शियार ने उस पर छपट्टा मारा और उसका भी काम तमाम कर दिया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी झूठी शान वाचक स्वर भारती परिमल